शांति शांति प्रश्न उपनिषद प्रश्न में, में चतुर्थ मंत्र विचार कर रहे थे सब्य सत्य काम का यह प्रश्न था ओंकार उपासना संबंधी अपर ब्रह्म अथवा पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा अपर ब्रह्म है तो साक्षात प्राप्त करेगा हिरण्य और पर्रह्म परंपरया हिरण्यगर्भ लोग प्राप्त करके वहाँ से मुक्त हो जाएगा चतुर्थ मंत्र था अथवा यदि द्विमात्रेण मनसी सम्प्य स्व अतरिक्षम यजुभि उन्नयते सोमलोक स सोमलोक विभूतिमु पुनरावर्तते अथवा यदि द्विमात्रेण द्विमात्रेण अर्थ द्वितीय मत्र इस प्रकार के आगे पूर्व मंत्र में ले आना है अभिध्याय तो अगर अभी ध्यान करेगा तो, तो तथापि अभी केवल द्वितीय मात्रा का ध्यान कर रहा है फिर भी ये निष्फल नहीं होगा मनसी संपद्यते मनसी अर्थात ये कहा जाएगा स्वप्नात्मक तो वही ओंकार ही उंकारी है वह ओंकार का एक अवस्था विशेष है स्वप्नात्मक ऊकार जिस ओंकार का ऊकार अवयवरूप उसको प्राप्त करेगा सो अंतरिक्षम यजु भीर उन्नीयते यजु यजुर्मंत्र के साथ आदात में प्राप्त करके अंतरिक्ष लोक प्राप्त करेगा सोमलोकम चंद्र लोकम कह दिया गया और वहाँ अपना विभूति कर्मफल भोग करके पुनरावर्तते, पुनः इसी लोक में प्रत्यावर्तन करेगा टीका में तृतीय पंक्ति में हम लोग देख रहे थे तादात्म्य अत्र ताम्यभिमर्यतम की वक्त मनसी संप्यतेक्यम अभिमन अर्थात अभि द्वि मनसी समय जो कहा गया अर्थात ता, मन मेंम्य हो पर्यंत यहाँ मन में का अर्थ आगे स्पष्ट करते हैं मनसी समय है वाक्य बाक्य तो ऐसा है अर्थ मंत्र है मनसी संपद्य तत्र तत्रता सात नंबर टिप्पणी दे दियाक्य मन शब्दन ओंकार लक्ष्यते इति अन्वय अर्थात टीका में जो है तत्र आगे उसी पंक्ति में चतुर्थ पंक्ति में अंतिम है मन शब्दन पंचम पंक्ति में है ओंकार लक्ष्यते इस प्रकार के वाक्य का अन्वय होना है तत्र तथा मंत्र में मन शब्दन ओंकार लक्ष्यते जो मंत्र में दिया द्विमात्र मन से संप्यते अर्थात तो ओंकार तादात्म्य करता है ओंकार के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है यहाँ ओंकार अर्थात तो ओंकार का जो उकार हुआ स्वप्ना स्वप्नात्मक ठीक <coughs> टीका में तात मन संपत्ते साधनत्वेन व फल वनन्वया मन शब्द तत्परिणाम स्वनालक्षण द्वारा स्वप्नयजुरादी आत्म श्रुतंतरे श्रुत श्रुत ओंकार इति आह मंत्रे मनसी संपद्यते तो कहते हैं कि मनसंपत्ति तो मनसंपत्ति का अर्थ होता है कि साक्षा मनसंपत्ति यहाँ तात्पर्य नहीं है ऐसे अन्वय नहीं हो पाएगा मनोसंपत्ति अर्थात मन के साथ कर गया ऐसा अर्थ यहाँ नहीं हो पाएगा क्यों नहीं होगा कहते हैं साक्षात मन संपत्ति है मन संपत्ति यहाँ साधन भी नहीं है फल भी नहीं है अर्थात मनोसंपत्ति के द्वारा अन्य कुछ प्राप्त कर लेगा इस प्रकार की नहीं है अथवा मन संपत्ति मन संपत्ति अर्थवा मनताद्यात्म्य मन तादात्म्य को प्राप्त किया फल हो गया मनता में ये भी नहीं है इसलिए मन संपत्ति का अर्थ कहते हैं कि मन शब्द न तथा परिणाम स्वप्न ये लेना है तो स्वप्न आदि स्थान स्वप्न अर्थात ये लक्षण ऐसे लेंगे अर्थात मन शब्द से यहाँ स्वप्न लेना है इसके लिए लक्षणा करना पड़ेगा क्योंकि मन का अर्थ स्वप्न नहीं है लक्षणा द्वारा आठ नंबर टिप्पणी थोड़ा देखेंगे जो सात नंबर में कह दिया गया ये वाक्य में मन शब्द न ओंकार लक्ष्य किया जाता है ये क्यों ऐसा लक्षणा क्यों करेंगे मन शब्द से तो कहते हैं आगे आठ नंबर में लक्षण बीजम अन्वय अनुपत्ति आह अन्वय ही नहीं हो पाने से यहाँ लक्षणा किया गया लक्षण का वास्तव भी जो क्या कहते हैं तात्पर्य अनुपत्ति जहाँ अन्वय अनुपत्ति रहेगा वहाँ तात्पर्य अनुपत्ति रहेगा रहेगा ही नहीं होने तो तात्पर्य भी नहीं आएगा तो ये लक्षण बीज यह है कि मन शब्द अगर मन को लिया जाएगा तो अन्वय नहीं हो पाएगा आगे टिप्पणी में कहते हैं यो मनसी संप्यते सो अंतरिक्षम उन्नीयते मन शब्द न साधनत्व न अन्वय पहले दे दिया न न मन संपत्ति है साधनत्वना अन्वय मन संपत्ति अगर साधन होता तो यो मनसी संप्यते तेन संपत्या सो स्व अंतरिक्षम उन्नीयते इस प्रकार अर्थ होता मन संपत्ति साधन हुआ जो ये साधन को प्राप्त करेगा वह अंतरिक्ष लोक में लिया जाएगा ऐसे फिर वाक्य का अर्थ होता किंतु कहते हैं कि ऐसा साधनत्व न यहाँ अन्वय नहीं होगा क्योंकि मन के साथ एक होता है ऐसा नहीं है वास्तविक स्वप्न अवस्था को प्राप्त कर लेता है इसलिए मन साधनत्वे अन्वय नहीं हुआ ना भी यो द्विमात्र अभिध्यायती स मन से इति फलत्वेन फलत्व मन संपत्ति अगर फल होगा तब जो द्वितीय मात्रा का ध्यान करता है वो मन के साथ तादात्म्य कर जाता है ये फल होता किंतु मन के साथ तादात्म्य करना यह अभिप्राय नहीं है तो इसलिए मनोसंपत्ति संपत्ति यहाँ साधन भी नहीं हुआ फल भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर मनोसंपत्ति संपत्ति मंत्र में है मनसी संपत्ति इसका अर्थ अभी लक्षणा करेंगे क्यों अन्वय नहीं हो पा रहे हैं मन सम्पत्ति अथवा फलत्वेन यहाँ ग्रहण नहीं हो पाएगा नहीं होने से टीका में चतुर्थ पंक्ति मन संपत्ति है साधनत्वे न अनन्वयात् मन संपत्ति है ष्ठियंत मन का साधनत्व तो भी नहीं रहेगा इसमें फलत्व तो भी नहीं रहेगा अर्थात मनोसंपत्ति संपत्ति साधन नहीं हुआ फल भी नहीं हुआ नहीं होने से ये मनोसंपत्ति का अन्वय कैसा करेंगे कहते हैं मन शब्द न तथ परिणाम स्वप्न मन का परिणाम स्वप्न मन का परिणाम अर्थात है तो अविद्यावृत्ति ही विषय अर्पण करता है इसलिए मन का परिणाम कह दिया गया जहाँ मन अविद्यावृत्ति में विषय अर्पण नहीं करेगा अब वो स्वप्न नहीं होगा अविद्यावृत्ति में मन विषय अर्पण नहीं करेगा फिर क्या अवस्था हो जाएगी अवस्था हो जाएगा इसलिए यह मन जब विषय अर्पण करेगा तभी स्वप्न होगा विषय अर्पण नहीं करेगा तो स्वप्न नहीं होगा इसलिए यह स्वप्न मन का परिणाम ऐसा कह दिया जाता है स्वप्नादि लक्षण द्वारा स्वप्न यजुर आदि आत्मत्व न जो मन यही स्वप्न रूप को प्राप्त मतलब स्वप्न शब्द से भी कह दिया जाता है कहीं मतलब स्वप्नों को मन शब्द से कह दिया जाता है और मंत्र को भी कहीं मन शब्द से कह दिया जाता है इतिशुतंतरे पूर्व पृष्ठा में अर्थात तो एकहत्तर पृष्ठा का टिप्पणी में था हम लोग देखे थे ये ऋ यजु शाम वही जाग्रत स्वप्न सुसुति इस प्रकार के कहा गया था पूर्वपृष्ठा में एकहत्तर पृष्ठा में टिप्पणी में दिए थे दो नंबर टिप्पणी दिए थे अकार उकार मकार इतिसरो मात्रा तासा मग्निर वायु सूर्य ऋषय ब्रह्म विष्णु महेश्वरा देवता अधिद्वत भूर्भुवशोह स्थानी अध्यात्म जागृत स्वप्न सुसुप्त ऋयजुसा वेद की ये अन्य श्रुति में ऐसा कह दिया गया इसी को यहाँ उदाहरण देते हैं तो इसलिए यहाँ मनह शब्द से ओंकार लक्ष्य थे अर्थात वो मन से संपद्यते अर्थात तो ओंकार अर्था तो को प्राप्त कर देता है ओंकार के साथ तादात्म्य अभिमान करता है किंतु संपूर्ण ओंकार नहीं है वो तो केवल द्वितीय मात्रा को ध्यान करता है इसलिए ओंकार का जो द्वितीय मात्रा है उसी के साथ ही तादात्म्य करता है टीका में आगे स्पष्ट करते हैं ओकार संपत्ति पर्यतम अभिध्यान योती वाक्या कार में संपत्ति संपत्ति तादात्म्य ऊ कार में तादात्म्य करने पर तादात्म्य हो जाने परियन तो परियन। एक अनुस्वार हो गया ना वहाँ पर अनुस्वार नहीं चाहिए जो आजकल कर टाइप करते हैं ना वो नकार टाइप नहीं करके अनुस्वार दे देते हैं तो यहाँ ऐसे नकार ऐसे अनुस्वार यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कोई पदांत नहीं कि वाह पदांत से लग जाएगा या तो नित्य नकार ही रहेगा संपत्ति पर्यंत अभिध्यानम यह करोति उकार मात्रा के साथ तादात्म्य अभिमान हो जाना पर्यंत अर्थात इंद्रिय सब इतना शिथिल हो जाएंगे कि हमेशा वो मन की अवस्था में रहेगा तो मन में आ, मन की अवस्था में जो रहना इंद्रिय शिथिल हो जाना मन की अवस्था में रहना ये दो प्रकार की हो सकता है सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो जाएगा तो उसका ध्यान रखना है नकारात्मक नहीं होना चाहिए अर्थात मन हमेशा शास्त्रीय विचार में चले अथवा कोई उपासक है तो जो इष्ट है तद विषय का चिंतन ही चले यह करोती इति वाक्यर्थ इतर्थ भाष्य में प्रथम पंक्ति ये देख लेते हैं खाली पढ़ लेते हैं अथ यदि द्विमात्रा विभाग ज्मा अर्थात द्वितीय मात्र द्विमात्रेण विशिष्ट ओंकार अभिध्याय ओंकार का ध्यान करता है द्विमात्र द्वितीय मात्र स्वप्नात्मके अभी अर्थात ऊकार के साथ आदत में करता है उकार अर्थात स्वप्नावस्था स्वप्नात्मक मनसी मननीय यजुर्म स्वप्नात्मक मन वो क्या मनन करता है कहते हैं यजु यजु मंत्र का मनन यजुर्मय प्राधान्य सोम सोमदेवता संपद्यते उसके साथ आदत में प्राप्त करता है एकाग्रतया आत्म गच्छति जो कहा गया है इंद्रिय शिथिल हो जाएंगे मन के साथ आदत में क्या क्या करता है मनो कहते हैं यजुर्मंत्र का मनन करता है सोम चंद्र देवता है तो एकाग्रह होकर उसी का चिंतन करता है स आगे भाष्य में स एवं संपन्नो अंतरक्ष अंतरिक्षम अंतरिक्षयाधारम द्वितीय मात्रा मात्रा रूपम द्वितीय मतारूपैर एवं यजुर उन्नीयते सोमलोक सौम्य जन्म प्रापय तम इत्यर्थः स एवं संपन्न एवं अर्थात यजुमंत्र सोम देवता चंद्र देवता उनके साथ जो तादात्म्य अभिमान करता है मृत जब उसका शरीर से प्राण छूट जाता है वह जीव अंतरिक्षम अंतरिक्षम मंत्र में है स्व अंतरिक्षम यजुभीर उन्नीयतें तो अंतरिक्षम का अर्थ कहते हैं अंतरिक्षयाधारम द्वितीय मात्रा रूपम अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम नंबर टिप्पणी दे दी अंतरिक्ष अंतरिक्षम नभो आधारो यस तम सोमलोकम अंतरिक्षाधार में क्या फिर समास कर दिए टिप्पणी कार बहुब्रह अंतरिक्षम आधारो यस अंतरिक्ष का नभ आधार यसे कस्य कहते हैं सोम से सोमलोक चंद्रलोक अंतरिक्ष लोक है भाष्य में अंतरिक्षाधारम बहुरी हो गया द्वितीय मात्रा रूपम द्वितीय मत्रारूपम पाँच नंबर टिप्पणी अच्छा विशेषणम तस्य तत्त्वम च चुते द्वितीय मात्रा रूपम आगे दिया भाष्य में द्वितीय मात्रा एव यजुभि उन्नीयते सोमलोकम ये जो सोमलोक दिया उसका विशेषण हो गया द्वितीय मत्रारूपम अर्थात जो द्वितीय मात्रा का ध्यान करेगा वो सोमलोकों को प्राप्त करेगा क्यों कहते हैं कि सोमलोक द्वितीय मात्रा रूप ही है अंतरिक्ष में सोमलोक है और द्वितीय मात्रा रूपेर यजुभीर उनते ये जो यजुर्मंत्र होते हैं ये उकार रूप होते हैं इन्हीं के द्वारा वो सोमलोकों को लिया जाएगा इसका अर्थ कहते हैं सौम्य जन्म प्रापयती तम तम उपासक इस उपासकों को सौम्य जन्म प्राप्त कराएंगे सौम्य अर्थात सोमस्य से इदमित सौम्य टीका में कहते हैं सोम सदृश इत सोम सोम अर्थात चंद्र सोम इव सौम्यम शाखादिभ्यो योमाट्य है ना एक वो भी तो सौम्य बनेगा टेण होने से नित होने से आदि वृद्धि हो जाएगी शाखादि यह ततह प्रज्ञादि अच्छा तो यहाँ भी तो वही है अच्छा वहाँ ठीक है शास्य देवता केवल देवता अर्थ में ही लिया जाएगा यहाँ किंतु अन्य अर्थ में क्योंकि सौम्यम जन्म यहाँ जन्म के साथ समान अधिकरण दिया यहाँ देवतावाचक अर्थ फिर नहीं लिया जाएगा तो सौम्यम जन्म जन्म अर्थात टिप्पणी में दे दिए जन्म अर्थात शरीरम अर्थात उसको चंद्र जैसा शरीर अर्थात सुंदर शरीर प्रापयती प्रापयती यजुंशी इत्यर्थः किसको तम तम अर्थात उपासकम आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में अत्र केचि स यदि इत्यादि अच्छा तो पहले भाष्य पूरा करेंगे स तत्र त विभूतिमुय सोमलोक मनुष्यलोक प्रति पुनरावर्तते स स उपाससक तोमलोक विभूतिमुय जो विभूति अर्थात जो अपना कर्म फल विशेष रूप इसको अनुभव करके भोग करके सोमलोके तत्र सोमलोकन मनुष्यलोक प्रति पुनरावर्तते पुनः यह लोक में आ जाता है कर्म करने के लिए टीका में अत्र के कुछ लोग यहाँ इस प्रकार के इसका व्याख्यान देते हैं यदि इत्यादि यह पुनरि अंतम न स्तुति यदि ये तृतीय मंत्र का आरंभ हुआ था स यदि एकमात्रम अभिध्याय तो। स तेन व संवेदित ये ओंकार का उपासना का सब स्तुति कहा जा रहा है अर्थात कैसे स्तुति हो रहा है कहते हैं यद्यपि वो उसका विकल उपासना करता है ओंकार को केवल अकार मानता है तो ये उपासना विकल उपासना हुआ उकार को ओंकार मानता है केवल उकार ये विकल उपासना हुआ फिर भी उसका फल हो रहा है ये सब इसके द्वारा स्तुति कहा जा रहा है तो कुछ लोग कहते हैं कि यदि इत्यादि जो तृतीय मंत्र में है यह पुनर आगे पंचम मंत्र में आता है यह पुनर एतम त्रिमात्रेण ओम आगे पृष्ठा में है तो ये तृतीय मंत्र से पंचम मंत्र पर्यंत जो अ उ म ये तीन मात्रा अर्थात एक मात्रा द्वितीय मात्रा और तृतीय में तो तीनों मात्रा लेना है यह जो मात्रा के द्वारा उपासना कहा जाता है कुछ लोग कहते हैं ये न स्तुति ये स्तुति नहीं है किंतु उक्त फलाय अकारे उस फलों को प्राप्त करने के लिए जो अकार का उपासना करता है ओंकार का अकार अवयव का उपासना करता है इसी लोक में पुनः शीघ्र आ जाएगा कहा गया था इसको कहते हैं किंतु उक्त फलाय जिस मंत्र में जिस मात्रा का उपासना से जो फल कहा गया जैसे अकारे अकार तृतीय मंत्र में कहा गया प्रथम मात्रा कहा गया वही है विश्व अभिन्न विराट उपासनम विश्व अभिन्न विराट व्यष्टि समष्टि को समान मतलब ऐक्य करके उपासना कहा गया और उकारे तैजस अभिन्न हिरण्य गर्भ उपासनम च विभक्षितम इति आहो ऐसे वो लोग कहते हैं तन मते उनका मत में मनह शब्दे न जो चतुर्थ मंत्र में आया मन शब्द तो तो परिणाम स्वप्नाभिमानी हिरण्यगर्भ उच्य मन शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा जाएगा इति वक्तुम स्वप्नात्मक इत्यादि विशेषणानि इति बोध्यम अभी जो टीका में आनन्दगिरी जी जैसा कहे मन शब्द न में ओंकार को लेना है ऐसे कहा गया किंतु उनका मत में क्योंकि जो द्वितीय मात्रा का उपासना करेगा ये हिरण्यगर्भ उपासना होने से हिरण्यगर्भ गर्भ लोक प्राप्त करेगा फिर ओंकार रूप सोमलोक ऐसा नहीं आएगा उनका मत में त तन्मते मन शब्दे न तत्परिणाम स्वप्नाभिमानी हिरण्यगर्भ उच्यते वक्त हिरण्यगर्भ ऐसे कहने के लिए भाष्य में जो दिया गया पूर्व में देखिए द्विमात्रेण प्रथम पंक्ति में था विशिष्टम ओंकार अभिध्याय स्वप्नात्मके तो मन स्वप्नात्मक अर्थात हिरण्यगर्भ रूप मन मन का परिणाम हिरण्यगर्भ अर्थात तो मन ही हिण्यगर्भ है इति वक्त आगे जहाँ पाठ चलता है चौतर पृष्ठा में टीका में स्वप्नात्मके इत्यादि इति बोध्यम जो लोग ऐसा कहते हैं उनके मत में मन शब्द से हिरण्यगर्भ ऐसा लेना पड़ेगा दीपिकायां तो दीपिका जो शंकरानंद सरस्वती जी महाराज जी का मात्रा दय से मिलित उपासनम तो वो कहें कि दो मात्रा मिला करके उसका उपासना <coughs> दो मात्रा मिला करके ऐसे दीपिका कहे हैं और पूर्व मंत्र में था वाचस्पति जी भी इसी प्रकार के कहे हैं प्रथम मात्रा में ये बात कहा गया था दीपिकायाम तो मात्रा दयाय से मिलित यहाँ भाष्य और टीका के अनुसार कह दिए द्वितीय मात्रा का ही उपासनम किंतु दीपिका में वो कहें दो मात्रा मिला करके उपासना करना है मतलब उपासना का ये फल मनसी संपत्तिश्च मनस मनसा, मनसा एकाग्रतया चिंतनम च व्याख्यातम न नहीं च व्याख्यातम पाठ संशोधन कर लीजिए इति व्याख्यातम इस प्रकार की दीपिका में कहे दो मात्रा को मिलाकर के उपासना करना है और मन संपद्यते का अर्थ हो गया मन एकाग्र होकर के चिंतन करना दो मात्रा का चिंतन करना तो ये अन्य अन्य आचार्यों का मत दिखा दिए है आनंदगिरि जी कह दिए एवं आगे यह मंत्र पूरा हुआ क्या पंचम मंत्र में एवं ओंकार स्तुत्वा अर्थात भाष्य टीका के अनुसार ये जो मंत्र दो मंत्र गया है ये तो ओंकार का स्तुति हुआ तो केचित वाले कह के दिए स्तुति नहीं है ये तो फल के लिए उपासना कहा गया प्रथम और द्वितीय मात्रा अर्थात तृतीय चतुर्थ मंत्र टीकाकार भाष्यकार के अनुसार ये स्तुति हो रहा है और केचित वालों के मत में ये तो फल के लिए उपासना कहा गया ये दो अलग अलग मत हो गया एवं ओंकार स्तुवा परब्रह्म पर्रह्म विधते विधत्ते तदुपासना पांच नवटिपणी तत्तीक उपाशन तंकार प्रतीक उपाससन ओंकार प्रतीक है जिस उपासना में है ओ उपासस परब्रह्म विषय कैसे समस्े इसमें विषयो यस उपासन से परब्रह्म का ये उपाससन है ओंकार प्रतीक है, परब्रह्म विषय है इसका विधते विधते अर्थात विधान करते हैं यह पुनर मंत्र है यह युनरएं त्रिमात्रेण ओम इति अक्षरण परम पुषम अभिध्यायी स तेजसी सूर्य संपन्न यथा पादोदरस्वचा विनुच्यत एवं ह वै सपापमना स सा शामीयते ब्रह्मलोक स एक तस्माजीवगना परात्परंग तदत तो श्लोको बता युनजो पुनर् एक अर्थकारेण प्रथम था एक द्वितीय मंत्र में था दिवे वहाँ द्विमात्रेण को आप कह दिए द्विमात्रम होना चाहिए क्योंकि कर्म है विषय है जैसा प्रथम मंत्र में कहा गया था यहां कहेंगे त्रिमात्रेण इसका अर्थ हो जाएगा फिर तृतीय मात्रम कहते हैं यहां ऐसा नहीं यहां तीनों मात्रा को करता है अर्थात यहां इसको त्रिमात्र अर्थात यहां तीनों मात्रा ये एक अक्षरण परम पुरुषम अभिध्यायित परम पुरुषम अर्थात आदित्य मंडलस्थ जो हिरण्यगर्भ परम पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ जिसका ये व्यक्त रूप है इस प्रकार के आदित्य मंडलस्थ पुरुष ऐसे अन्यत्रुति में आता है अभिध्यायित ध्यान करता है स तेजसी सूर्य सम्पन्न ततेजसी तो अर्थात वही सूर्य अंतर्गत पुरुष उसके साथ आदात्म्य अनुभव करता है यथा कैसे अर्थात वो हिरण्य के साथ अपना तादात्म्य अनुभव कर लेगा हिरण्य विशुद्ध विज्ञान रूप है तेजसी सूर्य है ना यह पुनर् ना ना ठीक है ऐसे स तेजसी सूर्य संपन्न हतल मतलब जो इस प्रकार के ध्यान करेगा वो सूर्य में सूर्य के साथ तादात्म्य अनुभव करेगा कैसे कर लेगा अर्थात विशुद्ध विज्ञान रूप है हिरण्य तो कहते हैं यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वे स पापना विनिर्मुक्त आगे सन अध्यय कर लेंगे स सा साम भि उन्नीयते सामभिर ब्रह्म लोकम उन्नीयते आगे जैसा है ऐसा हो जाएगा सा यथा सादोदर पादोदर सर्प उसका उदर ही उसका पाद है उसी के द्वारा चलता है त्वचा विनिर्मुच्यते त्वचा उसका जो ऊपर वाला होता है किंचुला कहते हैं जो पुराना हो जाता है जैसा उसको छोड़ देता है विनिर्मुच्यतें एवं ह वही स पापमना विनिर्मुक्त <EL> स स अर्थात उपासक पापमना विनिर्मुक्त पाप से मुक्त हो जाता है जो ये तीन मात्रा का उपासना करता है पाप से मुक्त हो जाएगा स शाम भिर् उन्नीयते श्यामंत्रों के द्वारा ब्रह्म लोगों को प्राप्त कर लेता है स एतस्मात् जीव जीवघन जीव घन घन अर्थात समष्टि समष्टि जीव अर्थात हिरण्यगर्भ तो जीवघनात् अर्थ हिरण्यगर्भात् हिरण्यगर्भ लोग प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक वहाँ से परात्परम पुरीशयम पुरुषम ईक्ष्यते तो परात्परम परात् पर से भी जो पर है पुरीशय पुरी अर्थात ये शरीर है शेतः पुरुषम पुरुष पुरुष होने से पुरुष तो अथवा पूर्णत्वाद पुरुष ईक्ष्य ईक्षते अर्थात दर्शन करता है अहम अस्मी इस प्रकार के ऐक्य अनुभव कर लेता है तदेत श्लोको अभवत इसी अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए आगे और दो श्लोक हैं श्लोक अर्थात मंत्र भाष्य में त्रिमात्रेण त्रिमात्रेण विषय विज्ञान विशिष्टेन यहाँ पुनरएत ओंकार अर्थत ओंकार अभिन्न ओंकार परम परषं जो मंत्र में दिया यनरएत एतम का अर्थ हो गया ओंकारम। ओंकारम का अन्वय मंत्र में जो प्रथम पंक्ति में अंतिम में दिया परम पुरुषम ये समानाधिकरण है ऐसे भाष्यकार कह करें पुनः एतम ओंकारम। ओंकारम टिप्पणी कर कह ओंकार अभिन्नम कौन कौन है त्री मात्रेन। त्री मात्रेन कहते हैं परम पुरुषम त्रिमात्रेन त्रिमात्रेन का अर्थ कहते हैं त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन ऐसे उसका विज्ञान विज्ञान अर्थात उपासना उसका चिंतन ऐसे हो रहा है जिसका विषय हो गया त्रिमात्रा तो त्रिमात्रा विषय विज्ञानम तो त्रिमात्रा विषय विज्ञानम त्रिमात्रा विषय में फिर कैसे समास कहेंगे विषय वैश्य विज्ञान से अर्थात उसका जो उपासना चिंतन चलता है वो तीनों मात्रा को विषय करता है तो त्रिमात्रा विषय इसमें बहुप्री हो गया और विज्ञान के साथ कर्मधारय हो जाएगा तेन विज्ञान विशिष्ट तो विज्ञान विशिष्ट विज्ञान विशिष्टन ऋम विज्ञान विशिष्टन तो किसके द्वारा उसका तो ऋत्रे ओम इति अक्षरण त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टे नीति एत नक्षरण तो ओम इति समानाधिकरण हो गया त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन तभी विज्ञान का विषय हो गया तीन मात्रा ये तीन मात्रा किसका है ओंकार का ही है अर्थात ओंकार का तीन मात्रा को विषय करने वाले जो विज्ञान अभी ये ज्ञान का विषय क्या बन गया तीन मात्रा ओंकार अभी ज्ञान जाकर के विषय में किस संबंध से रहेगा विषयता संबंध से ज्ञान जा कर के विषय में रहेगा विषयता संबंध से तभी विषय हो गया ओंकार ओंकार अर्थात तीन मात्रा विशिष्ट ओंकार अभी कहते हैं कि विज्ञान विशिष्टेन ओंकारेण जैसे कहा जाएगा घट ज्ञान विशिष्टेन घटेन अभी घट ज्ञान विशिष्टे न घटे न घट ज्ञान जाकर के घट में रहेगा किस संबंध से विषयता संबंध से इसी प्रकार की यहाँ कह रहे हैं त्रिमात्र विषय जो विज्ञान हुआ वो विज्ञान विशिष्टे न ओंकारण विज्ञान का विषय हो गया ओंकार अर्थात तो यह विज्ञान ओंकार में विषयता संबंध से रहता है तभी तो जा करके आप कह सकते हैं क्योंकि ओंकार अभी ज्ञान से विशिष्ट कैसे होगा से होगा अच्छा आगे भाष्य में त्रिमात्रा विषय विज्ञान भी विशिष्ट ओमतीन एवं अक्षरण अर्थात ओंकारेण परम मंत्र में दिया परम पुरुषम पुरुष पर पुरुषम इसको अभिध्यायित यहाँ तक पहले टीका देख लेंगे सूर्यांतर्गतम पुरुषम इसका ध्यान करता है टीका में विज्ञान विषयी कृतन विषयी कृत्य विज्ञान विषयी कृत विज्ञान तो के द्वारा जो विषय किया गया मात्रा त्रयात्मना मात्रात्रयात्मना ज्ञान नाव ओंकार को भी विषय करता है ये विज्ञान और ओंकार कैसा है कहते मात्रा त्रया तो अभी उसको विषय कर लिया ये विज्ञान अगर घट ज्ञान अभी घट को विषय किया अर्थात घट ज्ञान का आकार हो गया घटाकार कह देते हैं इसी प्रकार की मात्रा त्रयात्म का मात्रा त्रयात्मना ज्ञाते न अर्थात ज्ञान अभी ये तीन मात्रा को विषय करता है तो ओंकार अभी हो गया ज्ञात तो ज्ञाते ओंकारेण और ओंकार कैसा ज्ञात हुआ कहते मात्रा यह ओंकार तीन मात्रा विशिष्ट है ऐसा ओंकार ये ज्ञान हुआ और विज्ञान का विषय बन गया विज्ञान विषयी कृत विषय विज्ञान विषयी कृत कौन विषयी क्या विषय कौन हो गया विज्ञान का ओंकार तो विज्ञान विषयी कृत समास प्रकार हो गया मात्रा त्रयात्म ना ज्ञाते न ओंकार ज्ञात हो गया तीन मात्रारूपेण अत्रापि पूर्ववत अत्रण तृतीय मात्रा मकार उच्य पहले जैसे कह दिया गया द्विमात्रेण द्विमात्रेण का अर्थ क्या कह दिया गया था द्वितीय मात्रम कह दिया गया था द्वितीय मात्रा द्वितीय मात्रा को यहाँ भी इस प्रकार की त्विमात्रिमात्रण है अर्थात तृतीया मात्रा को ही लेना है पूर्ववत्मात्रेण तृतीया मात्रा मकार उच्यते भ्रम बारय यहाँ इस प्रकार की नहीं है ओम इति नक्षरेणे में, में चाहिए अक्षरेण यह इस प्रकार की भ्रम नहीं हो जाना चाहिए इसी को स्पष्ट करने के लिए मंत्र में कहा गया यह पुनर्तम त्रिमात्रेण ओम इति नए अक्षरेण तो ऐतन एवं अक्षरण इसलिए कहते हैं कि आप तृतीय मात्रा को मत लीजिए नहीं तो कह देना चाहिए था त्रिमात्रेण परम पुरुष में इस प्रकार कह देना चाहिए था ये भ्रम को वारण करने के लिए भ्रम वारय ओमती एक अक्षरेण मंत्र में यह कहा गया है पूर्वतत्र त मात्रा प्रधान ओंकार एवं इति मत कुछ लोग कहते थे कि तत्मात्रा प्रधान ओंकार का ही यहाँ उपासना कहा जा रहा है देख लीजिए बहत्तर पृष्ठा में टीका में प्रथम पंक्ति में दिया है एक मात्रा प्रधानम ओ प्रधानी भूतम मात्रा दयाय कृष्ण इति ओंकार के्याच उसका पूर्व में दिया था तद अवय इत्यर्थ वो प्रथम पक्ष था भाष्य टीका मत उसके बाद ये द्वितीय मत वहाँ देते हैं एक एकमात्रा प्रधानम अप्रधानीभूत मात्रा, मात्रा एक मात्रा प्रधान है अकार मात्रा प्रधान है उ उम अप्रधान है इस प्रकार के कृत्न ओंकार उपासना करना है ऐसा केचित कुछ लोग कहते थे और दीपिका वाचस्पति में ये कह दिया गया कि अकार मात्र केवल औकार का उपासना करता है और प्रथम पक्ष हो गया जो टीका के अनुसार अर्थात तो औकार का उपासना करता है ओंकार मान करके ये तीन अलग अलग पक्ष वहाँ कहता है और जो द्वितीय पक्ष कहता है केचित पक्ष एक मात्रा प्रधान है बाकी दो मात्रा अप्रधान है उनके लिए यहाँ कहते हैं टीकाकार कहते हैं पूर्वत्र तत्न मात्र मात्रा प्रधान ओंकार एवं इति जो केचित वालों का मत था तो यह एवं इदम विशेषणम अनुपन्नम अगर पूर्व में भी केचित वाले कहते थे कि जहाँ अकार का बात आया अकार प्रधान ओंकार का उपासना करना है तो यहाँ फिर त्रिमात्रेण ओम इति अक्षरण ये कहने का क्या आवश्यक होता यहाँ भी मान लेते हैं तृतीय मात्रा प्रधान ओंकार ही तो अगर वहाँ भी अकार प्रधान ओंकार का उपासना था यहाँ भी तृतीय मात्रा मकार प्रधान ओंकार का उपासना होता फिर यहाँ ओम इतिन एवं अक्षरण कहने का आवश्यक नहीं था इसलिए टिकाकर कह रहे जो केचित मत वाले जहाँ अकार और उकार का बात आया कहते हैं औकार प्रधान ओंकार का उपासना करना है उकार प्रधान और ओंकार का उपासना करना है उनका बात ठीक नहीं है अगर होता तो फिर यहाँ वो मिति एतें वो अक्षरण कहने का जरूरत नहीं था कहते खाली त्रिमात्रण अर्थात तृतीय मात्रा प्रधान और ओंकार का उपासना ही तो हो जाता तो इसलिए टीकाकार कह रहे हैं कि इव विशेषण इदम विशेषण अर्थात त्रिमात्रेणतेन अक्षरण तो ये जो विशेषण दे दिए त्रिमात्र विशिष्ट ओंकार इस प्रकार की जो कह दिए तो अनुपन्नम ये मतलब इसको नहीं कहना चाहिए क्यों पूर्व ओंकार से उक्तवाद पूर्व में भी तो दोनों स्थिति में आप ओंकार का ही उपासना कहे हैं तो फिर यहाँ ओंकार कहने का क्या जरूरत था इसलिए इति का अर्थ अत तन मतम अनुपन्नम इांति इसलिए वो केचित का जो मत है वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है क्यों यहाँ ओमिति एत नए अक्षरण ये नहीं कहना चाहिए था अगर उनका उनका मत ग्रहण करना है तो आगे टीका में पूर्व पक्ष एक संकल आ रहा है मतलब इस प्रकार की भ्रम नहीं होना चाहिए सिद्धांति कहेगा किस प्रकार की भ्रम हो जाती हैं त्रिमात्रेण इति तृतीय श्र तृतीया श्रवणात ओंकारो न प्रतीकम त्रिमात्रेण ऐसे तृतीया कहा है जो तृतीया कहा जाता है कहते हैं वो प्रतीक नहीं है तथा सती अगर प्रतीक होता तो जैसे जहाँ प्रतीक होता है कहते हैं शालिग्रामम विष्णुत्व पूजयति तो अथवा लिंगम शिवत्वेन अर्चयति तो यहाँ द्वितीया कहना चाहिए प्रतीक जो होगा उसको द्वितीया कहना चाहिए इसलिए शंका होती है कि तृतीय श्रवण होने से ओंकारों न प्रतीकम तथा सती तथा सती अर्थात प्रतीक सती अगर प्रतीक होता तो विषयत्व कर्मतया द्वितीया सियात वो कर्म बन करके विषय उपासना का विषय बन करके द्वितीय होनी चाहिए थी किंतु अभिधायक कर्णत्व है इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये प्रतीक नहीं लिया जा सकता है ये तो कर्ण है कर्ण के रूपेण कहते हैं अभिधायक अभिधायक वाचक तो ये वाचक वाचक होकर के कर्ण क्यों कहते हैं तृतीय अर्थात ओंकार यहाँ वाचक है इस प्रकार की जानना चाहिए वाचकत्व कर्णत्व एवं तृतीया इति भ्रम वारयती ये भ्रम का वारण करते हैं भाष्य में प्रतीकन अभिध्यायित तेन अभिध्यान ये प्रतीक है ओंकार ये वाचक नहीं है प्रतीक और वाचक इसका हम लोग दो तीन बार विचार किए हैं और एक बार फिर कह देते हैं ये कठोपनिषद का द्वितीय बल्ली का षोड़श मंत्र अथवा सप्तश कहीं आएगा जहाँ एतदेवाक्षरम श्रेष्ठम एतदेवाक्षरम परम एतदेव न न एतद आलम्बरम श्रेष्ठम एतद आलम्बरम परम कहा गया जो उसी का टीका में कहते हैं ओम ऐसा उच्चारण करने से जो शुद्ध चित्त वाला है उसका चित्त में एक निर्विषय वृत्ति होती है विषय रहित तो एक वृत्ति होती है वह जो वृत्ति हुआ वास्तविक वो ब्राह्मी स्थिति होती है वो स्थिति का संस्कार बनेगा बाद में उसी स्थिति का जो ध्यान करेगा वह जो स्थिति आया उसका वाचक हो गया ओम क्योंकि वाचक शब्द श्रवण करने से वाच्य पदार्थ बुद्धि में उपस्थित तो होता है घट शब्द उच्चारण करने से बुद्धि में घट आ जाएगा इसी प्रकार की ओम उच्चारण करने से जो अर्थ हमारा बुद्धि में आया क्या आया कहते हैं विषय रहित वृत्ति तो वह वाचक अर्थात किंतु विषय रहित वृत्ति चित्त में आना ओंकार उच्चारण करने से किसका आएगा कहेंगे जिसका चित्त इतना शांत हो गया हमेशा अगर विषयों का प्रवाह चलता रहेगा आप जितने भी ओंकार उच्चारण करो उसका नहीं होगा तो ये वाचक के ऊपर ध्यान करना है मतलब जो वाच्य पदार्थ हुआ उसके ऊपर ध्यान करना ओंकार हो गया वाचक जो अर्थ हो गया वाच्य उसके ऊपर ध्यान करना ये थोड़ा ऊंचा होता है जो वो नहीं कर पाएगा वो प्रतीक के ऊपर ध्यान करेगा प्रतीक अर्थात शब्द स्रोत्रग्राह्य ओम उच्चारण हुआ ये स्रोत्रग्राह्य हुआ इसी शब्द के ऊपर ध्यान करें यह कहा जाता है कि प्रतीक न अभिध्यायित अर्थात तो ओंकार को यहाँ प्रतीक मान करके अभिध्यान करें यह वाचकत्व न नहीं ते न अभिद्यान है न उस अभिध्यान के द्वारा अर्थात ये ध्यान के द्वारा आगे टीका में ये प्रतीक इसको तृतीया कहकर के प्रतीक कहा गया पूर्व पक्ष पूर्वपक्ष संय प्रतीक होना तो द्वितीया होनी चाहिए थी तो सिद्धांति नहीं नई ने तृतीय प्रतीक ही है टीका में तरह कर्म अभी कारक अभिधानक्रिया निर्वर्तक हेतुवात्मात्रवक्षया तृतीया उपपद्यतर्थ यहाँ हेतु में तृतीया कहा गया सिद्धांति कह रहा है तस्य कर्मत्वे पर तस् ओंकारस्य ठीक है ये कर्म है उपासना का ये विषय है होने पर भी कारकत्व ना जो कर्म होता है वो कारक होता है जो कारक होता है वो क्रिया का निर्भरतक भी है क्रिया का संपादक का है कारक है तो क्रिया होगा तो जो भी क्रिया का संपादक बनेंगे वो क्रिया के प्रति हेतु बनते हैं नहीं बनते हैं जो संप्रदान है जो अपादान है जो अधिकरण है वो भी सब क्रिया के प्रति हेतु बनते हैं सिद्धांत कहता है कि तस् ओंकार से उपासना कर्मत् अभी होने पर भी कारक अभिध्यान क्रिया निर्वर्तक अभिध्यान ध्यान ध्यान क्रिया का संपादक हेतुत्वा हेतु हो गया तन्मात्र विवक्षया द हेतु तो तृतीया कर दिया गया है उपपद्यत तो एवं व्याख्या हेतुमाह इस प्रकार की व्याख्यान क्यों करते हैं इसको तृतीया ले करके यद्यपि कारक है कर्म कारक है फिर भी तृतीया करके इस प्रकार के हेतु व्याख्यान क्यों करते हैं भाषा में कहते हैं प्रतीक आलंबन प्रकृत प्रकृतम ओंकार से ये जो ओंकार आलंबन बनता है यहाँ प्रतीक ये आलम्बन बनता है दो नंबर टिप्पणी दे दिए प्रतीक न तो वाचक वाचक वो आलंबन उसको नहीं ले रहा है क्योंकि वाचकत्व लेने के लिए उतना शुद्ध चित्त होना चाहिए आगे भाष्य में प्रतीकत्व आलंबनत्व प्रकृतम ओंकार से परम च परम च ब्रह्म ये ओंकार से और किसको प्राप्त करेगा परम च अपरम च ब्रह्म ये ओंकार ही परम और अपरम ब्रह्म दोनों ओंकार ही है उपाय होने से उपाय और उपेय ये दोनों में अभेद करके कह दिया गया परम च अपरम च ब्रह्म अभेद श्रुतेर द्वितीय अनेक सह श्रुता बाध्येत अन्यथा अभेद श्रुतेर परम चपरम च ब्रह्म अभेद श्रुतेर जो ये ओंकार है वो पर भी है और अपरब्रह्म भी है ऐसे द्वितीय मंत्र में कहा गया था ओंकारम इति द्वितीया तो ओंकारम ये जो द्वितीया ये अनेकशह सुता ये कितने बार सुना गया है ओंकारम ओंकारम इस प्रकार की ये द्वितीय सुता अन्यथा बाध्येत अन्यथा बाध्येत अर्थात इसको अगर आप प्रतीकत्व नहीं लेंगे तब तो ये बाध हो जाएगा टीका में इसको दिखाते हैं अभेदेन प्रतिकत्व ही अधिष्ठान अध्यस्त अध्यक्ष मान तादात्म्य आरोपात प्रतीक अगर लेंगे प्रतीक में जब नर्मदेश्वर में हम शिवजी का उपासना करते हैं कहते हैं अधिष्ठान और अध्यस्त इसको आरोप उपासना आरोप सामानाधिकरण कहा जाता है हम जानते हैं ये सामने में लिंग पत्थर ही दिखता है किंतु इसको शिवजी मान कर उपासना करते हैं ये प्रतीक उपासना में ये आलम्बन प्रधान होता है उसमें हम जो इष्ट है उसका अध्यास करते हैं प्रतीकत्व ही अधिष्ठान अध्यक्ष मान योस्तात्म्य आरोपात तादात्म्य किया जाता है तो अभेद श्रवण उपपद्यते अधिष्ठान अध्यस्त ये दोनों तादात्म्य होने से अभेद कहा जा सकता है जो कि मंत्र में कहा है ओंकार परम ब्रह्म प्रतीक मानने से ही ओंकार परम अपरम ब्रह्म हो पाएगा कर्ण तेतु न तदुपद्यते कर्ण अगर मानेंगे तो ये ऐक्य नहीं कहा जा सकता है तो कभी जो दंड है वो घट हो जाएगा ये नहीं होगा क्योंकि दंड वहाँ कर्ण है किंतु यहाँ प्रतीक मानने से अध्य अधिष्ठान अध्यस्त ये दोनों में तादात्म्य कहा जा सकता है द्वितीय अनेकस श्रोता बाध्येत अन्यथा इसका अर्थ कहते हैं अनेकस भाष्य में टीका में ओंकारम ओंकार अभिध्यायित तो ये प्रश्न किया था सत्यगामा कि जो या प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित प्रथम मंत्र में प्रश्न करता था वहाँ कहा गया था ओंकारम द्वितीय कहा गया था आगे तृतीय मंत्र में स यदि एक क कार छुट गया सयद्येक मात्रम यदि एक मात्रम क चुट तृतीय मंत्र में कहा गया स यदि एक अविद्यायित अभिध्यायित मात्रम ओंकार वो भी द्वितीय कहा गया इति द्विवारम श्रुता ये द्वितीय विभक्ति दो बार सुना गया है अन्यथा इत्य बाधे बाध्येत तो इति अने अन्वय ये जो दो बार द्वितीया सुना गया द्वितीया के द्वारा तादात्म्य अध्यास अधिष्ठान अध्यस्त में किया जा सकता है अगर आप इसको तृतीया कह करके कर्ण कह देंगे यह तादात्म्य नहीं किया जा सकता है तो जो द्वितीया के द्वारा तादात्म्य कहा जाता है ये बाध हो जाएगा इसको भाष्य में कहा गया अनेक द्वितीय अनेक स श्रुता बाध्य तो अन्यथा अन्यथा अर्थात विभक्ति विभक्तिकणे तो तृतीया तो को अगर तृतीया ले लेंगे जैसे यहाँ त्रिमात्रण द्विमात्रेण पूर्व मंत्र में था इसको अगर तृतीया ले लेंगे तो द्वितीया के द्वारा जो ऐक्य कथन किया जाता है अधिष्ठान अध्यस्त में ये बाद हो जाएगा ये दोष आएगा इसके ऊपर और विचार देते हैं आज यहाँ तक तो। नो मित्रो बंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवादिशं सत्यमवादिश तन्म तदमी आबिद ओ श शांति शांति शां ना